अब सभा के कार्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे मनुष्यों लोग उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले यथार्थ वक्ता विद्वान पुरुषों की राजसभा विद्या सभा और धर्म सभा नियत कर और संपूर्ण राज्य संबंधी कर्मों को यथा योग्य सिद्ध कर सकल प्रजा को निरंतर सुख दीजिए अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य इस राज्य का कोमल वचनों से पालन करते हैं वे मेघ से जल के सदृश अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे चंद्र आद लोक सूर्य के प्रकाश का आश्रय करके उत्तम शोभित देख पड़ते हैं और जैसे स्त्री स्नेह पात्र अपने प्रिय और उत्तम लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त होकर संतानों को उत्पन्न करके आनंद करती है वैसे ही पृथ्वी के राज्य को प्राप्त होकर दुखों से रहित हुए राजा जन निरंतर आनंद करें अब परस्पर भाव से राज प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे बुद्धिमान शिल्पी जन अनेक प्रकार की वस्तुओं को रच के सबको शोभित करते हैं वैसे ही राजा आदि जन प्रजा में स्वस्थता को स्थिर करके सबके कार्यों को सिद्ध करें भावार्थ जो राजा और प्रजा जन परस्पर प्रसन्न परस्पर के सुख और दुख की वार्ताओं को सुनते दुष्ट पुरुषों का ताड़न करते और सतपुरुषों का सत्कार करते हुए परस्पर के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करें वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सुखी होवें इस सुक्त में विद्वान शिल्पी तथा राजा प्रजा सूर्य और भूमि आदि के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 38वां सुक्त 24वां वर्ग और 3 मंडल में तीन अनुवाक समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले तीसरे मंडल में 39वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ जिनके हृदय में यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है वे सब लोगों के गुण और दोषों को जान गुणों को ग्रहण दोषों का त्याग गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा करके उत्तम कर्मों को करें ऐसा होने से वे इस संसार में प्रशंसायुक्त होवें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो कि अपने आत्मा के तुल्य संपूर्ण जनों में बुद्धि आदि पदार्थों को उत्पन्न कराने को उद्यत होवे भावार्थ हे मनुष्यों आप जैसे बिजली सूर्य का और सूर्य चंद्रादिक का प्रकाश और अंधकार का नाश करता है वैसे ही परस्पर अनुकूल होकर उत्तम व्यवहार में तत्पर होवो भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे निंदित न हों और आप दूसरों की स्तुति करने वाले हों और जैसे सूर्य संपूर्ण जगत का पालन करता है वैसे रक्षा करने वाले पितरों की सेवा करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मित्र के तुल्य वर्तमान वायु से बिजली नामक अग्नि अंधकार में सूर्य के परिणाम को प्राप्त हो और सबको प्रकाशित कर आनंद देती है वैसे ही धार्मिक मित्रों के सहित मित्र विद्वान शुद्धान्तः करणता तथा विद्या से प्रकट होकर सबके आत्माओं का प्रकाश करके आनंद देता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य पैरों और पशु खुरों से गमन करके दूसरे स्थान को प्रत्यक्ष करते हैं वैसे ही बाहर भीतर वर्तमान बिजली को विद्वान पुरुष हस्त प्राप्त दक्षिणा के सदृश जानकर और हृदय में वर्तमान अपने आत्मा और परमात्मा तथा वाहय सूर्य आदि को जानता है इसके सहाय से धर्म अर्थ काम और मोक्षों को सब सिद्ध करें अब विद्यान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे हम लोग पाप के आचरण से पृथक होकर धर्म के आचरण और अविद्या से पृथक होकर विद्या का ग्रहण करके आत्म संबंधी ज्ञान और शिल्प क्रिया कौशल का सेवन करते हैं वैसे ही आप लोग भी सेवन करने वाले होइए और हम लोग दूर और समीप में वर्तमान हुए भी मित्रता का त्याग नहीं करें भावार्थ वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं जो लोग दूर और समीप में वर्तमान पुरुषों में कृपा का अनुसंधान विद्या और उपदेश का प्रचार करके बड़े कठिन बोध की सरलता को उत्पन्न करें वे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है यथार्थ वक्ता विद्वान लोग भूगर्भ बिजली भूगोल खगोल और सृष्टिष्ट पदार्थों की विद्या के उपदेश से पदार्थ विद्याओं को प्राप्त कराके सबकी निरंतर वृद्धि करें इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन निंदित जनों का निवारण मित्रता करना अज्ञान का त्याग कर विद्या की प्राप्त की इच्छा करना इत्यादि विषय वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह समझना चाहिए यह ऋग्वेद संगीता में तृतीय अष्टक में दूसरा अध्याय 26वां वर्ग और तृतीय मंडल में 39वां सुक्त समाप्त हुआ अथ तृतीय अष्टके तृतीय अध्याय आरंभः ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अत्रितियाष्टक के तृतीय अध्याय का आरंभ तथा तृतीय मंडल में नौ ऋचा वाले 40वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा प्रजा के विषय को कहते हैं भावार्थ जो प्रजा जन राजा का हृदय से सत्कार करके इस राजा के लिए ऐश्वर्य देवें उनकी राजा अपने आत्मा के सदृश वह जैसे वैद्य जन औषधियों से रोगी की रक्षा करता है वैसे रक्षा करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप बुद्धि के बढ़ाने वाले खाने तथा पीने योग्य वस्तु का भोजन और पान कर तृप्त होकर बल आरोग्य बुद्धि और नम्रता को बढ़ाइए भावार्थ प्रजाजनों को चाहिए कि राजा को इस प्रकार का उपदेश देवे कि आप हम लोगों के रक्षक होइए और ऐसी आज्ञा दीजिए कि आपके सब श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ कर्मचारी लोग धर्म पूर्वक हम लोगों की निरंतर रक्षा करें भावार्थ हे राजन जितना आपको राज्य का भाग लेना चाहिए उतना ही ग्रहण कर भोग करिए ना अधिक ना न्यून ऐसा करने से आपकी हानि कभी नहीं होगी भावारथ राजा आदि मनुष्यों को संपूर्ण पदार्थों के मध्य से उन्हीं पदार्थों का खान और पान करना चाहिए कि जो बुद्धि अवस्था और बल को निरंतर बढ़ावे भावारथ हे राजन जितना पीने योग्य वस्तु अन्न और धन हम लोगों का आपने स्वीकार किया है उससे अपनी और हम लोगों की रक्षा कीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्मयुक्त अत्यंत पुरुषार्थ से नहीं नाश होने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त होकर नियमित भोजन और विहार से आरोग्य को उत्पन्न करके संसार में उत्तम कीर्ति का विस्तार करें भावार्थ हे राजन दूर वा समीप में स्थित सेना के अंग शस्त्र आदि से युक्त वीर हम लोग जब आपको पुकारे उसी समय आपको आना चाहिए तथा हम लोगों के वचन सुनना और यथार्थ न्याय करना चाहिए भावार्थ राजा दूर देश में हो और प्रजा सेना और मंत्री जन अन्यत्र भी वर्तमान हो तथा दूतों द्वारा सब लोगों के साथ में समीप वर्तमान हो सके इस सुक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 40वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 41वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि शुभ कार्य आदि के उत्सवों में परस्पर एक दूसरे का आह्वान करके अन्न और जल आदि को से सत्कार